गंध्रिया गति मदान संसारी नाम जो गमन करने के इच्छुक गमन करने वाले संसारी है जो उनकी गति का साष्ट गति प्रकृष्ट गति माननी चाहिए स्मृति कार ने भी कहा वह धाम है जिसको प्राप्त करके दो बारह जन्म मरण के चक्कर में लौटता नहीं है आगत्या भविव्य यदि गति है फिर तो आगति तो जरूर होगी जो गमनीय होगा वहां से पुनरागमनीय तो भी अवश्य होगा आपने जो यहाँ आठवें मंत्र में ग्यारह आपने पढ़ा है आठवें पढ़ा था इसमें भूय न जाय आपने खो दिया पर आगति आप यहाँ गति का हो तो आगति भी मान्य पड़ेगी और उधर का आपने यशवाद भूयो न जाय आगति का आप निषेध कर रहे हो जब गति आपने कह दिया तो आगति तो अवश्य होगा इसे लग रहा है यहाँ पर प्रवृत्त बात आपने कहा है वज तो व्याघात दोष पूर्वक से शंका करता है कथम यशमात भूयो न जाय तो सिद्धांति बताए नई से दोष अरे कोई दोष उपसर्ग सर्वस्व प्रत्येगा अवगति का ही नाम और कोई गमनागम नहीं है जानना है समझना है उसको प्रत्येगा अनुभव करना वो यहाँ पर अव उपसर्ग छोड़कर के और गति कह दिया गया अवगति करना प्रत्येगा प्रत्यगात्मात् आवगति तो ही है अवगति वीति प्रतिगा अतएव यह अवगति को ही गति गतिशब्द से कर दिया गया है प्रतीगात्मचा दर्शन इंद्रिय मनोबुद्धि और सभी का है वो यह बात जो हमने दर्शा ही दिया है इंद्रिय मन आदि को लेकर के सूक्ष्म प्रकाश का है पराकाष्ट है और जो है नित्यत्व का भी नित्य नाम भगवान चेतन तो इसलिए सारे नित्यों का भी वो नित्य बुद्धा पराकाष्ट है जितने भी हम चेतन मान रहे हैं इन सब चेतनों का भी वह चेतन शुरू हुई है वह प्रत्येगात्मा ही हो सकता है कोई अन्य चीज नहीं है सारे प्रत्येगात्मा की अनुभूति और गति उसी को यहाँ गतिशत से औपचारिक कथन किया गया है अप्रत्यगात्मा तो सभी का प्रत्येगात्मास्त स्वरूप है यह बात दिखा दिया है यो गंता क्योंकि जो गंता होता है वो अगतम अप्रत्यक रूप गचती वास्तव में वो गया ही नहीं क्योंकि वो अप्रत्यक रूप को प्राप्त जो खाता में जा रहा हूँ एक लोग से दूसरे लोग या एक जगह से दूसरी जगह वो तो जरूर आएगा क्यों क्यूँकी वो प्रत्येगा प्राप्त ही नहीं हुआ तो कोई गाँव को प्राप्त किया है किसी लोग को प्राप्त किया है वो गाँव या लोक तो प्रत्येगात रूप नहीं है न अपरात्मा खड़े है वो गाँव तो ये रह जाएगा अपने तो चले जाएंगे हमारा स्वरूप नहीं है इसीलिए जो कुछ गमन तबारा गमनीय की प्राप्ति होती है वह अप्रत्यगात्म रूप होने के नाते वास आगमन भी होगा लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है यहाँ को ही प्राप्त कर रहे हो अब यहाँ पुनः आगमन का प्रश्न नहीं उठता है यो ये गंगा स्वागत एवं वो वास्तव तो में गया ही नहीं है क्यों वो गया भी है तो कहा्रत्यक रूप में गच्छती अप्रत्यक रूप को प्राप्त कर रहा है अनाथम अनाथ को प्राप्त कर लिया का विपरीत नहीं इस है इत्यादि अन्यगा जो संसार मार्ग से पार करने की चेष्टा कर रहे हैं इच्छा वाले मोक्ष वह पुरुष वास्तव मार्ग रहित हो जाते हैं संसार इच्छा पहाड़ वह अधिक करने की इच्छा करने वाले जो लोग हैं वो लोग जो है निश्चित रूप से वो तो कहने वाऊंगा तो मुख्य पुरुष है वो अनित्व का मार्ग रहित हो जाते हैं क्योंकि मार्ग ही नहीं प्रत्येक तो स्वर का कोई मार्ग हुआ क्या जब मोक्ष अब्र प्रख्यात तो स्वरूप की ओर जाता है तो वहाँ पर जाने आने के लिए कोई मार्ग ही नहीं की स्व ऐसी भिन्न हो कोई चीज उसके लिए हमारे आने जाने के लिए मार्ग की अपेक्षा है, है न स्व भिन्न वस्तु को प्राप्त करने के लिए हमें आना जाना पड़ेगा उसे मार्ग की जरूरत पड़ेगी जब वही में अपने आप में रहना चाहता हूँ यही आने जाने की जरूरत है क्या जो व्यक्ति अपने आप में अलमस्त बैठे रहना चाहता है उसको आने जाने के लिए मार्ग की जरूरत क्या प्रत्येक के परिचिन का अपना स्वरूप में हो रहे में उपाधि की भी जरूरत नहीं तो कह रहे हैं उपाधि भी एक मार्ग है हमें उपाधियों की भी जरूरत इसे से उपाय का पर होते जा रहे यहाँ इंद्र के पर मन पर मन सब क्या है इन उपाधियों से आप और भीतर और भीतर और भीतर जा रहे हैं। जहाँ स्वरूप स्थित हो गए हैं। तो हम पहले से ही स्वरूप में है ही, ही। अब भी हैं। कौन परिचि परिचि नहीं होगा परिचिन्न नहीं होगा आत्मस्वरूप तो प्रति अंशती प्रत्यय। प्रत्यको प्रत्यक कर रहे हैं उपाधियों को उल्लंघन करके उपाधियों का अतिक्रमण करके उपाधियों का संक्रमण करके हम अपने सर्वस्थित हो रहे हैं इसलिए स्वस्वरूपात्मक जो आत्मा है उस आत्म आत्मभूत उपाधियों उल्लंघय यदि प्रत्येक इसका नाम इसलिए प्रत्येक हो गया प्रत्येक होने का तो परिचि है तो इसलिए कहा गया प्रत्येक शुद्ध ब्रह्म न कह करके उसको प्रत्येक कह दिया जा रहा है क्यूँकी आप उपाधियों को अधीन रह रहे हैं और उपाय साधना के माध्यम से विवेक विज्ञान के माध्यम से उपनिषद विज्ञान के माध्यम से उन उपाधियों को लांघते हुए भीतर की वो जा रहे हैं और जाने के बाद रह गया जो प्रत्यक्ष मानक तो है नहीं कहते हैं कहा आपने गया ही नहीं वास्तव में वास्तव में आप गए नहीं कल उपाधियों को मिथ्या दृष्टि करना जाना कोई चीज नहीं होता लेकिन उनका उल्लंघन करने का भी मतलब यहाँ क्या है फिर इनको मिथ्या की भावना कर लिया और उसी दृष्टि से उसको निश्चय कर अनुभव कर लिया कि ये मिथ्या है जब बाह्य विषयों को मिथ्या मान लोगे, गए तो आँख बंद हो जाए। आप अपने अंतर्मुख हो जाओ। जब तक बाह्य विषयों में सत्यत्व रहेगा तब तक आपकी प्रवृत्ति बाहर होती रहेगी आसक्ति के साथ संग से होती रहेगी फर्क और जीवन मुक्ति का भी बाई प्रवृत्ति हो रही है वजह से होती है विध्यात् दृष्टि हो रहा है असंग भाव से दृष्टि में तो फर्क है ना अभी जो प्रवृत्ति है इंद्रियों का विषय के प्रति वह सत्यत्व बुद्धि से है आसक्ति की बुद्धि से है इसलिए भगवान ने एक ही सीधा बात कह असंघ त्र दृढ़ ये संसार वृक्ष के और कोई रास्ता नॉल अटैचमेंट असंगता लाओ बस किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति नहीं होना आसक्ति को तोड़ो और कुछ नहीं आसक्ति को तोड़ने के अनेक रास्ते है अनेकों तरीके बताए गए हैं शास्त्रों में चाहे किसी भी तरीके से अपनाओ युक्ति से अपना मारो ये संसार के वृक्ष को काटने के लिए असंग नाम की कुल्हाड़ी की अपेक्षा है जो असंगता है उसको उच्छेदन कर देना है अनासक्त भाव में रहना है यही यहाँ पर हम इंद्रियों में आ सकते हैं हम अपने मन की कुशलता में आ सकते हैं हम अपने बुद्धि में आ सकते हैं, हम अपने आप को बहुत अच्छा बुद्धिमान मानते हैं तो हम बुद्धि में आ सकते हैं अपने आप बड़े तेज मन वाला है ये तो खटाखट हर वक्त को पकड़ लेता है इसका मतलब उसके मन के उसके प्रति अहंकार उस मन की कुशलता में उसकी आसक्ति है और अपने आप जी देखो मैं नब्बे दे साल हो गया हूँ अब तो मेरे चश्मा नहीं लग रहे हैं। हो गई ना बात उसकी आपने चक्षु इंद्री में आ सकती नहीं है उसकी घमंड हो रहा उसे ये इंद्रियों में आ सकती मन में आ सकती बाह्य विषय में तो है ही ऐसे आदमी जिसका होगा उसका तो बाह्य विषय में तो आसक्ति नहीं मैं मेरे का पीछे मरी जाएगा इसे अनासक्त भाव को लाना ये यहाँ गमन नहीं है वो, कोई वो इंद्रियन से हट कर उसमें चला गया उसमें चला गया उसमें चला गया नहीं चला वाला नहीं आ रहा है इसलिए सब कुछ बुद्धि का खेल है इसी स्तर से करनी है ऐसा इन सकल विषय में मिथ्या करते जाना है अनाशक भाव से इनके इनको लेकर व्यवहार करते रहना वो व्यक्ति अपने स्वर में प्रतिष्ठित है इसीलिए कार्य आत्मा की ओर हम चले गए अर्थात इन सभी के अंदर विद्यमान आसक्ति को त्याग कर हम अब केवल आत्मा सख्त हो गए आत्मा रंग हो गए हैं आत्म क्रीड हो गया है स्वस्थ हो गया उसको स्वस्थ कहते हैं शरीर का स्वस्थ ना स्वस्थ नहीं होता स्व मन आत्मा तस्मिन एवं तिष्टी थी स्वस्थ कस्य तो भाव स्वास्थ्य श्री हन चले वास्तु मार्ग रहित हो जाते हैं जो मुख्य है वाक्य में मार्ग रहित ही हो गए गये दर्शे दी प्रति तत्व और उसी प्रकार से उस प्रतिगात तत्व को अब अगला मंत्र से दर्शाया जा रहा है सर्वस्व प्रतिभात सभी के अंदर विद्यमान में प्रतिभा तत्व तो तो कैसा है अगला मंत्र बताता है कैश सर्वेश भूतेशु गोढ़ गया बुद्धिया सूक्ष्म सूक्ष्मी कितना सुंदर के प्रत्येगात्मा सर्वेश भूतेश ये जिसको हम प्रत्येगात्मा कह रहे हैं बारंबार वही इन सकल भूतों के अंदर गूढ़ है है। इसलिए वह प्रकाशित नहीं हो रहा है ऐसे छिपा के रख दिया है वो प्रकाशित होता है। नहीं छिपा के रखा ही कहा है इसका सर्वत्र व्यापक है जो उसको छिपा सकता है कोई कोई कहे हम आकाश को छिपा के रख देंगे अरे कैसे छिपाओगे कहा छिपाओगे इस आकाश से बड़ा कोई गुफा हो तो उसके अंदर कहीं किनारे जी दबा रहे इसको तो वो में वो छिपाओगे कहा सगल जीवों के अंदर वो छिपा हुआ ये आत्मा है शुद्ध ब्रह्म है शुद्ध परमात्मा है वो यह आत्मा ही है जिसको तुम जीव समझते हो सर्वेश भूतेश तो प्रकाशित है इसलिए यह आत्मा जय प्रकाशित नहीं होता क्या प्रकाशित होएगा, कभी दृश्य थे जो किंतु दृश्यते थे अग्रिया बुद्धिया एकदम तिष्ट बुद्धि के द्वारा यह प्रकाशित मैंने इसमें मिथ्यात्व तो लाकर अनासक्त को लाने के लिए तिस्ट बुद्धि की अपेक्षा है बुद्धि तो सबके पास है आपको तेज मानते कौन कम मानता है कोई कम नहीं मान रहा है सब बाजार के चाकू के समानी है कोई तेज नहीं है तो बाजार का चाकू को बिना धार लगाए तो प्रयोग ही नहीं कर सकते वो ऐसे ही होते तो इसलिए यहाँ पर इतना विवेक करना पड़ता है शास्त्रों को पढ़ना पड़ता है समझना पड़ता है सुनना पड़ता है फिर भी उसके बावजूद भी यह बुद्धि अपने स्वरूप को ग्रहण नहीं कर पाती यदि परमात्मा ने इस प्रकृति में स्वरूपानुभूति करने की प्रक्रिया को अमावस्या के द्वारा स्पष्ट दिखा चुका है हर महीने में एक बार जो है हो रहा है अमावस्या चंद्रमा वापस सूर्य की ओर अभिमुख हो रहा है जो सूर्य से आए हुए किरणों को वापस प्रतिफलित करते हुए प्रत्यर्पण कर देता है आते और बाकी सभी दिनों में सूर्य से आए हुए किरणों का प्रतिफलन कर उसको अर्पण पृथ्वी पर कर देता है उसी प्रतिफलन के माध्यम तो से चंद्रमा को देख लेते हैं। तो भ्रम जिससे प्राप्त जो तेज है जो चैतन्यता है जो प्रकाश है वो बुद्धि में आई और बुद्धि ने उसको दर्पण के जैसे चंद्रमा के जैसे अर्पण कर दिया प्रतिफलित करके विषयों में इसीलिए हम विषयों को हैं, और विषयों के माध्यम से अपना इंद्रिया मन बुद्धि को विग्रहण कर लेते हैं। ये भी है कि पता लगता लेकिन जिस दिन यह बुद्धि चेतनी से आता हुआ वैतन्य को प्रकाश को या तेज को वापस अंतर्मुख होकर उसी चेतनी की ओर अभिमुख हो जाए तो सारा प्रतिफलन वापस प्रत्यर्पित हो जाएगा जगत की ओर अर्पित ना हो करके उसी बिंब में प्रत्यर्पित हो जाएगा ये तो सामान्य रूप से भगवान दिखाई रहा है और लौकिक दृष्टिकोण से आप भी करते हैं जब खेलते हैं दर्पण से घरपण के घुमाते रहते हो तो क्या होता है प्रतिफलन इधर उधर पड़ते रहते है आप जहाँ जहा किसी चेहरे पर छोड़ देते हो कभी कहा छोड़ देते हो जब आपस घुमाओगे तो कहा जाएगा वापस जहाँ से जिस प्रकाश का प्रतिफलित कर रहे थे उसी प्रकाश के वो प्रतिफलन प्रत्यर्पित हो जाता है ये आम आदमी बालक भी खेल खेल में जान रहा है लेकिन जानते भी नहीं जान रहा कहते गुड़ होना जान रहे हैं कि के प्रकाश और है से सब कुछ हो रहा है वास्तव में इनमें से कोई टिकाऊ नहीं क्योंकि हमने देखा दादा मर गए दादी मर गई नाना मर गया नानी मर गई माँ मर गई बाप मर जाता है सारी दुनिया मरती हुई हम देखते आ रहे हैं और ज्यादा पांच छठ पीढ़ी ऐसी जाने के नाम भी याद नहीं कौन थे कौन नहीं थे भगवान ही जाने कहने के लिए हमारी वंश परम्परा तेरी वंश परंपरा में क्या बिगड़ी थी क्या बनी थी तेरे को क्या मालूम बेमतलब का कांगार और अभिमान करते हैं। तो इनका कहना है कि देखो ये सब जानते हुए भी, भी हम उसको नहीं चाह इसलिए गुड़ है, है। रहस्य हो गया है और जब तक हम अपने उस बुद्धि के भीतर तीक्षण न करें तब तक, तक अपने स्वरूप को ग्रहण नहीं कर सकते सूक्ष्म अग्रिय सूक्ष्म बुद्धिया दृश्य थे दर्शियों के द्वारा वो अत्यंत संस्कारों से संस्कारित और सूक्ष्म ऐसी बुद्धि से ही देखा जा सकता है माने अनुभव किया जा सकता है बात शिकार करते देखो ऐसा पुरुष ये जो पुरुष है पराकाष्ठा वाला सर्वेश ब्रह्मा स्तम्भवरियम देश भूतेशो ब्रह्मा जी से लेकर कीट पतंग पर्यत सभी को भूत काल पाए सर्वेश भूतेशो गोड़ा संवर्द छिपा हुआ है ढका है दर्शन श्रवणारी कर्म अविद्या अविद्या माया छन्नो दर्शन श्रवणारी विभिन्न प्रकार के जो क्रियाकलाप जो हम चक्षुरादियों से कर रहे हैं के माध्यम से यह विद्या अथवा माया उससे ढका हुआ है अज्ञान ही है जो इस ज्ञान को ढक रहा है अतएव आत्मा न प्रकाश ते इसरे न आत्मा किसी के प्रति भी नहीं हो रहा है अहो अति गंभीरा दु विचित्रा माया ए माया बड़ी विचित्रा है अति गंभीरा अत्यंत गंभीर है समुद्र के तल तक भी पहुंच सकते हो किसी प्रकार से इन माया के जो है गहराई को खोजने की कोशिश करो कोई नहीं खुश असंभव है इसको गहराई पकड़ो इसी प्रकार कहते कि देखो वह द्रवगाया इसलिए ही वह जानने में हमारी भी विफलता ही रहेगी कोई उसको जान ही नहीं सकता है विचित्र और ऐसे विचित्र है आप जैसे पकड़ने की चेष्टा करो और रंग बदल देती है ऐसा रंग बदल देगी आप तो कुछ कर ही नहीं सकते जैसे घर में जो है पतरिया होती है औरतें ऐसा रंग बदल देंगे जहाँ आप गुस्सा करने लगेंगे तो पैर पकड़ के रोने लग जाएंगे अब अपने जब ताव में रहेंगे तो आपको तो बस खा जाए। जाएंगे आप ताव में जितना भी आइएगा लेकिन वो ऐसी चाय चल देती है कि आप पानी पानी हो जाओगे पिघल जाओगे खराब विचित्र है इसलिए आदमी दारू पी के मारता है ये पिघल ना पा रहे क्यूँकी उसकी चाय ऐसी होती है कि आपका दिल अपने आप जो है ठंडा पड़ जाए छाया का कोई ठिका तो माया चय यदयं सर्वोजंतु परमार्थ तो परमार सतत्व तो एवं बोधिमान अहम परमात्म न जिसके कारण से देखो अयम सर्वो जंतु जितने भी जीव है परमार्थ तभी क्या है परमार सतम परमार्थ स्वरूप से आत्मा है एवं बुद्धि बोधमानो अहम परमात्मा ऐसा बोध कराने के बावजूद भी अविद्या माया के कारण से नहीं जान पाता है कि मैं परमात्मा अहम परमात्मा न गृणा अनात्मान दे संघातम आत्म दृश्यम घटाजोदात्म अहम अमुष पुत्र अनुच्छी घृण्या पर यह उल्टा अनात्मान दे संघात जो अनात्म क्या है देहेन्द्रिया संघाती उसको आत्म नश्यमान ये भी वो आत्मा का दृश्य है वो वो आत्मा नहीं है वो अनात्मा है और आत्मा का बल्कि वो दृश्य रूपा है होते हुए भी घटादी के समान उसको आत्मत्वेन उसी को उल्टा आत्मरूप में निग्रहण कर लेता और कहने लगता है हम अमुष पुत्र मैं अमुक का बेटा हूँ ऐसा बोले यदि अनुच्छमान वो जो की ऐसा कथन करना योग्य नहीं है कितना वाचो निवर्तन थे प्राप्ति मनुषासमान वस्तु ही नहीं है वो अब उसको कथन का लगता है कि मैं अब का बेटा इस प्रकार से उल्टा ग्रहण माया के कारण से करना सर्वो लोगो बम्रमी निश्चित रूप से उस पर का ही माया से मोमोह मान बारम्बार मोहित होते हुए सर्व सारी दुनिया भ्रम को प्राप्त हुई है तथा तो नाम प्रकाश सर्वस्त योग माया गीता नाम प्रकाश सर्वस्त मैं सभी का वर्गा रूप नहीं रह जाता क्यों क्योंकि योग माया मैं अपनी योग माया से सब को ढक दिया न मैं विरुद्ध दे ये बात तो आपने बड़ा विरोध कर दिया मतवाधीरो नोचती न प्रकाशते इनके प्रकाश आपने कहा मतवाधी न सोचती न प्रकाश कहते हाँ ये भी कथा प्रिषद गए थे ना मतवाधीरो नोचती दो एक चार का था और न प्रकाशते होते एक तीन बारह अभी जो आपने बोला आत्मा न प्रकाश ज़रूर दो गया तो एक चार में कह दिया वो उसको सब कुछ प्रकाश हो जाएगा और कोई शोक ही नहीं होता और तो यहाँ अगर कहते हो तो प्रकाशित नहीं हो रहा काम होना चाहिए एक मंत्री जी छाप दिया मत्ता पाधीरो न सोचती यहाँ तक दूसरे वल्ली का है और ये या इधर का है ना प्रकाश होता तीसरे वल्ले का हाँ हो तो अच्छा यदि चाह नहीं तब भाषा कहते हैं यहाँ परस्पर कोई विरोधी बात नहीं कही गई है क्यों असंस्कृत बुद्धे विज्ञापन न प्रकाशित असंस्कृत बुद्धे जो संस्कारहीन जो बुद्धि है ना उसी के लिए वो न प्रकाशित अविज्ञ है न प्रकाश दृश्य जो संस्कृत अग्रया अग्रम इव अग्रिया तया एकाग्रतया चल जो संस्कार से संस्कृत कर दिया गया है जो बुद्धि अग्र के समान जो रहता है एकदम पैनी है एकाग्र एकाग्र भूमि में ही जाकर करके इसकी अनुभूति हो सकती है एकाग्रतया, उपेतया एकाग्रता से युक्त होने पर ही यह बुद्धि उसका अनुभव कर सकती है इत तो सूक्ष्मया सूक्ष्म वस्तु निरूपण पर सूक्ष्म वस्तु का भी विवेचन पूर्वक निरूपण करने की ग्रहण करने की क्षमता हमारी बुद्धि से ही ऐसा कौन कर सकता है कहीं कई सूक्ष्मी इंद्रिय व्यपरार्थ इत्यादि प्रकार सूक्ष्म दृष्टु शिव में शांत सूक्ष्मी कई सूक्ष्म दर्शी ही पंडित जो सूक्ष्मदर्शी का मतलब इंद्रिय व्यपरार्थ इत्यादि के प्रकार सूक्ष्मता की तारतम्यता की परंपरा से पारम परिदर्शनी न जो पर एकदम काष्ठा है उस सूक्ष्मतम जो वस्तु है उसको देखने की स्वभाव है जिनका उसका विवेचन कर समझ कर अनुभव करने की जो अवृत्ति कर लेने की क्षमता स्वभाव है जिनका उनको सूक्ष्म दर्शी कहते हैं ऐसे सूक्ष्म दर्शियों के द्वारा अर्थात पंडितों के द्वारा ही ये आत्मा ग्रह होता है अपना जो निजस् उसकी अनुभूति करने की उपाय क्या है वो कर जो या साष्ठा परागति कहा गया था उस पुरुष को अनुभव करने की प्रक्रिया बताएं है ये छेदवांग मनसी प्राज तद ये ज्ञान आत्मनी ज्ञानम आत्मनी महति अच्छे तथ्य छाता आत्मनी मनसी को क्या करना चाहिए वाणी मन में कर देना चाहिए और उस मन आत्म ज्ञान रूपी आत्मा प्रकाश स्वरूप होता बुद्धि और उस बुद्धि तत्व को ज्ञान छा आत्मनिभा और स्वप्रकाश सुब में प्रकाश स्वरूप होता उस बुद्धि को जो है महत्व रूप में लीन कर देना है आत्मनिमत अच्छे अच्छे और उस महत्व को भी अच्छे शांत आत्मनी निर्विशेष निर्वकार जो है सगल बुद्धियों से का साक्षी होता उस शांत आत्मा शांत स्वरूप आत्मा में लीन कर देना चाहिए बड़ा आसानी से बोल दिया नहीं ना है। वेदांत में अलग कर दिया इसके ब्रह्म सूत्र में दो अधिकरण इसलिए विचार किया है। विचार करके व्यवस्था देंगे उसमें कार्य का। देखिए ये छेद नियक्षित उपसंहरित विवेकी जो विवेकी है वो इस प्रकार ऐसी उपसंहार करे क्या करे वह सकल इंद्रियों को जो है उपसंहार करना है अनुमानिका अधिकरण करुमानिक अधिकरण एक चार एक से लेकर सात तक सात सूत्रों को लगाया गया है वहां ब्रह्म सूत्र इसका निर्णय करने के लिए साक्षार्थ बहुत हुआ है सात सूत्र तो काफी होता है ब्रह्म सूत्र एक छेद विकम किसको हम उपसंहार करे राज विवेकी जो है वो किसको उपसंहार करेगा वाह वाणी वाणी को करेगा मतलब वागत्र उपलक्षणार्थ सर्वेश इंद्रियाण वाणी यहाँ पर उपलक्षण के लिए किनके कहते हैं सब जवाब में सकल इंद्रियों का उपलक्षण है वाणी से सकल प्रकार के इंद्रियों पूरे दस इंद्रियों पर पंचकर्म इंद्रिय पंच पूरे दस प्रकार के द्रव्यो को मन में लीन कर देना है वह तो कहाँ करना है मनसी मनसीद सौंदर्य मन से सबसे रस्म ही होना चाहिए जो दी गए ये मरा ज्ञाने प्रकाश स्वरूप है बुद्ध आत्मा और उस मन को पुनः मार करे कहा ज्ञान में ज्ञान रूप आत्मा ज्ञान रूपी आत्मा क्या है प्रकाश स्वरूप बुद्धि बुद्धि ही सगल वस्तुओं को वास्तव प्रकाशन करती है प्रकाश रूप आत्मा से आ स्व प्रकाश स्वरूप ज्ञान रूप आत्मा का मतलब शुद्ध आत्मा शुद्ध ब्रह्म नहीं प्रकाश स्वरूप बुद्धि। बुद्धि ही मनारे करना करणारी आप नीति आत्मा बुद्धि में आत्मा शब्द का व्यवहार कैसे कर दिया आप नीति आत्मा ये विग्रह आप नीति जो सारे इंद्रिया और मन को भी करणों को भी जो पकड़ ले ग्रहण करे अर्थात इनके माध्यम से विषयों को प्रदर्शन करने वाली मन आदि करणानी आपनोती इसलिए हम सभी के अपेक्षा थे जिसे पूर्व में कह चुके हैं वह नित्य है अंतर है सूक्ष्म है महत्व है न पूर्व पूर्व कार्य के प्रति उत्तर उत्तर कारण नित्य होता है व्यापक होता है महात्मा व्यापक होता है सूक्ष्म भी होता है इसलिए प्रत्येक तेसा तेसा मने नाम ना, इंद्रिया ज्ञान मन बुद्धि वो जो बुद्धि है उसको फिर कहा ले जाओगे आपनी मोहती प्रथम नीचे प्रथम हिरण्य गर्भ महत्वत्व इसलिए सांख्य दर्शन का नहीं लेना यहाँ महतत्वगा तो बुद्धि कर ही नहीं रहे ना यहाँ महतत्वगा तो उनके जैसे इंसान जैसे महत्व नहीं बुद्धि और यहाँ मतकार कर रहे हृण कर इसलिए बुद्धि और महत्व तो स्पष्ट अर्थ से यहाँ पर जो कर रहे हैं वो कर रहे किस आधार पर कर रहे हैं यहाँ अर्थ भाषागार ब्रह्मसूत्र के आधार ब्रह्मसूत्र में वेद व्यास जी ने जो निर्णय दिया है उसके वृत्त तो चल नहीं सकते आचार्य शंकर भी अतवा में यहाँ पर हमेशा मात्र कर दे रहे हैं समी का अभिमानी बुद्धि बुद्धि हो गया जिसको यहाँ से हम कह रहे हैं वृष्टि बुद्धि को ही बुद्धि बुद्धि को ही शब्द हो कोई बात नहीं और इस बुद्धि का भी जो अभिमानी है समी में हिरण्य गई कहा जाएगा और वृष्टि में क्या गाओगे उसको तेजस कहेंगे ना हिरण गर्भ स्थान वृष्टि में ते विश्व तेजस्वी तेजस का महत्व हो जाएगा तेजस किसी को प्रथम नाम ही नहीं ले रहे बोला था प्रथम उसकी व्याख्या हिरण गर्भ कह दिए और यहाँ पर कह स्पष्ट ही जो है प्रथम से निय को वहाँ उपसंहार करना है प्रथम स्वच्छ स्वभाव कम आत्म विज्ञान मापा प्रकमज के समान सच स्वभाव वाला क्या आपका है ऐसे विज्ञान का आपादन करनी चाहिए इसलिए प्रगमज कहा गया है पंचम महानतम महात्मा और उस तेजस या ऋणगर्व जो प्रगमज है शुद्ध उसको व्यच्छे शांत सर्व विशेषण प्रत्यस्तमित रूप है सर्वांतरिकांत मैंने क्या है शांत का मतलब चुपचाप बैठना नहीं लेना है शांत का तात्पर्य सकल विशेष का हो जाना। प्रत्येक जो गुण, जो कुछ भी अंश गुण साकार देख रहे हैं जो भेद है वही विशेष है यद किंचित द्वैत अनुभव हो रहा है और सकल द्वैत रहित होने का नाम ही सर्व विशेष प्रतिस्थमित अर्थात अविक्रिय रूपये जहां विक्रिया आवाज वैसे इसलिए कह दिया अविक्रिय सर्वांतरिक जहाँ विक्रिय होगा वो सर्वाधि होगा वो सर्वांतर होगा अति सूक्ष्म होगा सर्व बुद्धि प्रत्ये साक्षी, मुख्य आप जो सकल बुद्धि के सगले प्रकार का जो हमारे वृत्ति जिन ज्ञान हो रहे हैं इन सघले ज्ञानों का भी जो वो साक्षरी है वो निर्विकार ये ज्ञान में तो उत्पत्ति विनाशाली है ही है वृत्ति ज्ञान एक वृत्ति ज्ञान का भी साक्षी है वह मुख्य आत्मा को या शांता से कहा गया आत्म सर्व प्रलाप्य नाम रूप कर्म त्रम्यन्थ्या ज्ञान विजृंभी क्रिया गारे लक्ष्य स्वात्म या था ज्ञान मरीची उदर जर्व गगन माननीय मरीचि रज्ज गगन स्वर्ग दर्शन यो स्वस्थ प्रशांता प्रकृत कृत्यो यहां अनाद विद्या प्रसुक्ता उत्ष्ट जागर है एवं पुरुष आत्मनी इस प्रकार का विशुद्ध आत्मा जो पुरुष शब्द से कहा जाता है उसमें सर्व प्रविलाप्य सारे जो कुछ विद्वैता अनुभव हो रहा है उपसंहार कर देना करने का मतलब त्रयम, ये तीनों चीजों को क्या मानना करना मतलब ये नहीं सब पकड़ पकड़ कर कहीं दो, एक दूसरे में ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, इसलिए कहते हैं इनकी मिथ्या ज्ञान ऐसा निश्चित करना यह सारा का सारा खेल जो है नाम नाम रूप आत्म जगत और जगत ने हम लोगों की शरीर उपाधि उनके द्वारा निष्पन्न जो कर्म ये सारा का सारा मिथ्या ज्ञान की महिमा है मिथ्या ज्ञान की लीला है ऐसा समझो ये तो मिथ्या ज्ञान में क्रिया कारक का फल लक्षण कैसा है क्रियाकार फलात्मक क्रिया क्रिया का, का जनक जो कारक कर्तिक कर्म करना और उन क्रिया और कारकों का से उत्पन्न जो कर्म है उस कर्म जनिक फल होगा स्वाप्त यथाप्त ज्ञान उसको उपसंहार करना का मतलब अपना जो यथार्थ स्वरूप तो ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा ही होना है उपसंहार करने का मतलब है स्वाप्त स्वरूप की यथार्थ ज्ञान के द्वारा उनको मिथ्या समझ लेना समझने से कैसे चलेगा कते इसी प्रकार जैसे प्रकार मरीच उदको प्रजो गल मरीची उजग में दूरस्थ दोष है रचु संबंधा दोष है गगन मल इसलिए जान के अंत में दृष्टांत दिया गगन में मल दोष नहीं है अध्यारोप में वेदांत का मुख्यमत अध्यारोप वादा निष्प्रपंचारोह के कारण से गगन मल दृष्टांत देना पड़ा पहले जो दृष्टान जो दिया गया है वह दोष जन्य है मरीछी में उजग जो देख रहे हैं आप उसी प्रकार से जो है बनात्मा को देख रही है। आत्मा रहे आत्मात्मा को देख रहे, को देख रहे और रज्जू में सर्व देखना अनात्मा में आत्मा को देखना होगा अनात्मा में आत्मा में बिल अनात्मा को देखा फिर अनात्मा में आत्मा को देखा ये किस प्रकार से ऐसा आरोप हो रहा है कगन में जिस मल जैसे बहुत आरोप मात्र है वास्तविक संश्लेष कुछ इसीन दृष्टान्तों को देखकर करके कहते हैं इन स्थलों में आपने जैसे मरीची को रज्जो और गगन इन अधिष्ठानों का स्वर्प दर्शन के द्वारा वो उदक सर्प और मल बुद्धि जिस प्रकार से दूर हो जाता है उसी प्रकार से सकल उद्वैन का कल्पना के अधिष्ठान बोला जो शुद्ध ब्रह्म अपना आत्मा है उसको जो अनुभव जब करोगे तो फिर क्या होगा स्वस्थ प्रशांत आत्मा कृत कृत्यो उसी समय वो स्वस्मिन तिष्ट तिथि स्वस्थ तब आप स्वस्थ हो जाएंगे अभी केवल आपका शरीर स्वस्थ है मन भी अस्वस्थ ही है भले तूल शरीर किसी भी प्रकार रोग भी के रोग आधी रही आधी भी आधी शरीर धोने के कारण से आप कह सकते हो की महाराज हम तो स्वस्थ है अभी ही आप क्या करे तब होऊंगा स्वस्थ ऐसे कैसे बात कहते आ ये जो स्वस्थता आप अपना समझ रहे हो इसी को हमने यहाँ पर कहा अनात्मा में आत्म बुद्धि शरीर को ही आत्मा समझ के तुम कह रहे हो कि मैं स्वस्थ हूँ वाक्य में शरीर स्वस्थ है आप स्वरूप में स्वस्थ नहीं है मन अस्वस्थ है बुद्धि अस्वस्थ है अहंगार अस्वस्थ है इन सभी को भी मिथ्या समझने पर वास्तविक अधिष्ठान होता जो आत्मा की ओर अपना दृष्टि जब अनुभव होगा तब वास्तविक स्वस्थता होगी अब भले ही उस समय सारा सिर सड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता तब यही तो होता है न कुछ दिन पहले आए यहाँ भगत विदेश से इन बड़े -बड़े अपने आप को मानते ज्ञानी ध्यानी ब्रह्म ज्ञानी इन सब बीमारे बीमारों को देखते क्या बात है और राम परमा जी देखो कैंसर हो गया क्या महात्मा थे बताओ नहीं होना चाहिए ना उनकी अब ज्ञानी है पूछना है बेचारा ठीक ही तो है उसका पूछना उनकी उनके विचार भी है ना तो ब्रह्म ज्ञानी का मतलब क्या ब्रह्म ज्ञान का अपने ब्रह्म स्वरूप स्थित हो गया तो मान सिद्ध होगा वो हो। अब दूसरों के साथ की बीमारी भी, भी दूर कर सकता है खुद भी क्यों नहीं सकता खुद का भी कर लेना राम तो ने उनको समझा है क्या ऐसा नहीं असली स्वस्थता में जाने के बाद इस शरीर की अस्थित मिथ्या हो जाता है और समित्या वस्तु को हम क्या करेंगे मैंने उसको पूछा मान लो आपको हमने वो शक्ति दे दू कि आप दूसरे का स्वप्न को देख सको दूसरे का स्वप्न ठीक है आप बैठ जाइए बगल में वो अगला सो गया और सोया हुआ वो आदमी स्वप्न में सख्त बीमार हो गया इतने बीमार हो गया तड़ा पड़ा क्या तुम दवाई पिला सकते हो तुम जानते हो तुम डॉक्टर हो तुम एक्सपर्ट डॉक्टर तुम असली दवाएं जानते भी और स्वप्न में तुम देख रहे हो कि भाई उस स्वप्न हो गया रहा है और डॉक्टर लोग गलत दवाइयां दे रहे हैं और तुम सही दवाई जानते हो तुम क्या उस स्वप्न से डॉक्टरों को रोक सकते हो और तुम असली दवाई देकर उसको स्वस्थ कर सकते हो सोचते रह ना करोगे उसको जगा दोगे तो जवाब तो क्या होगा न तो बीमार शरीर है न तो वो डुप्लीकेट डॉक्टर है जो गलत दवाएं दे रहे हैं न तुम्हारी ऐसी दवाई की जरूरत ही पड़ेगी तो जगाने की बात फैसला तो मिलने का ऑपरेशन उत्तिष्ट जागृत अज्ञान में सोया हुआ स्वाप्निक शरीर में कैंसर हो भी जाए तो समस्या क्या है हम सभी जीव अज्ञान में सोए हुए उस अज्ञान में सोया हुआ इस जीव के स्वाप्निक शरीर शरीर उस शरीर में कैंसर हो जाए किंतु हम अपने स्वरूप स्थित हो तो उस कैंसर वाला शरीर से क्या इलाज करता है, है। महादेव जी महाराज हुए उत्तरकाशी में बहुत सिद्ध महापुरुष विद्वान थी हमको कीड़े पड़ गए सब सड़ रहे थे बैठे थे गंगा किनारे ध्यान पदने कौन सी कीड़ा काटा वो सड़ गया अब सड़ गया तो लोगों ने वो समा तो इलाज थी नहीं उत्तरकाश में माता जो उनके बड़े हितैषी थे ब्रह्मांड आश्रम है तब वो वो भी तो उनको दोष करना पड़ता था, था उसका इलाज करने के भोजन में उनको कुछ दे देते थे भाग में उनके अपने कुछ दे दी वो न सही मैं तब तो लोग साफ करते थे दवाई दवाई डाँट डाट करते क्या करते थे वो कीड़े थी एक चलते चलते गिर जाते थे ना अरे महादेव क्यों अलग हो रहे हो नहीं नहीं अलग नहीं होना क्यों जीव बनोगे उठा के उसको वापस नहीं रखते खोखे रहो अद्वित रहो में नहीं आना अलग नहीं होना वापस कीड़े को क्या अवस्था उनकी कोई कल्पना कर सकता है नहीं नहीं तुमने महात्मा को देखा है क्या समझाई क्या किसे तुम सोचो महात है महात होता है नही महात्मा है आत्मा है महात्मा तो नहीं है वो जब स्वरूप चले जाएगा इस शरीर के अंदर में भी उसको हर जगह है अद्वैत दिखता है द्वैत दिखेगा नहीं तो वो भ्रांति दूर हो गई है वो सभी चीजों में यही चाहता है फिर सभी उस अद्वैत का अनुभव करे चल कीड़ा हो महोड़ा कुछ भी है कहीं भी नहीं चाहता है कि उनकी कभी द्वैत जाए और भेद बुद्धि आ जाए ये उसकी अपेक्षा ही नहीं, कहीं नहीं सकता इलाज ही नहीं करेगा हो उसके लिए बीमारी ही नहीं है वास्तव तुम्हारे दृष्टि में बीमारी है अज्ञानी की दृष्टि से बीमारी है शरीर में और आप उसका आरोप कर कर्जा उस व्यक्ति में आत्मा गलती आपकी है उनको बीमारी नहीं थी उनके शरीर ही नहीं है तो बीमारी का हाथ उनका अपना कोई शरीर होता तो कहे भी नहीं मेरे शरीर में बीमारी हो रही है और इसलिए मैं बीमार हूं ये तो अज्ञानी का मामला है इसलिए आपके अनुसार बीमारी नाम का चीज ही नहीं है उसके लिए सब सबक हो रहा है कैंसर भी एक नाटक का ही है। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता बल्कि उसको जैसे मानव ने कहा नाटक करता व्यक्ति अचानक मुकुट हिलके गिरने लग जाए क्या मुकुट को नहीं संभालेगा गिरने देगा क्या उसी प्रकार से ब्रह्मज्ञानी इस शरीर से नाटक करते वक्त इसको संभालने के लिए जो जो जरूरत पड़ता है वो सब कुछ कर लेता है इन वास्तव में वो करता ही नहीं उस अकृत भाव में स्वस्थ पुरुष के बारे में आप कुछ भी समझ ही नहीं सकते उसकी लीला में क्या हो रही है उसके दृष्टि में क्या हो रही है इसे भगवान भाष्कर कहते हैं स्वस्थ प्रशांत आत्मा कृत कृत्य कृत हो चुका है